प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा आजकल पाप और अधर्म का भय लोगों के मन से उठता जा रहा है इसका क्या कारण है समाधान सृष्टि में इस समय तमोगुण रजोगुण का भोग चल रहा है और सत्वगुण की तपस्या समष्टि में जैसा चलता है लोगों की वृत्ति भी वैसी ही हो जाती है इसलिए लोग भी रजोगुणी तमोगुणी हो गए हैं ऐसे समय में साधक भगवान की शरण लेकर अपने को बचा सकता है पर समि में परिवर्तन नहीं कर सकता जैसे सरकार कहती है कि चाहे कितना भी अन्याय हो पर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते किसी को दंड देने का अधिकार तुमको नहीं है वह तो न्यायाधीश का कार्य है इसी तरह शास्त्रीय कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते परमेश्वर सबका नियंत्रक है दंड आदि देना उसी का कार्य है आपका नहीं आपका कर्तव्य तो यही है कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से शास्त्री बनाए यदि आप साधु हैं तो आपके जीवन में यम नियम तथा पूर्ण समत्व प्रतिष्ठित होना चाहिए आपको तितुक्षु होना चाहिए क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए और आपकी बुद्धि निरंतर आध्यात्मिक चिंतन में लगी रहनी चाहिए यदि आपका जीवन ऐसा होगा तो उसी जीवन का अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ेगा कोरे प्रवचन से कुछ होने वाला नहीं है व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण होता है यही सिद्धांत है इसलिए आप अपने जीवन का निर्माण करिए समाज में क्या चल रहा है दूसरे लोग पाप से भय नहीं कर रहे हैं इसका विचार छोड़ दीजिए जो अपने संपूर्ण दोषों को नहीं निकाल सकता उसे दूसरों के दोषों को कहने का क्या अधिकार है व्यक्ति पूर्ण निर्दोष हो जाए तब भी जहां उसे अधिकार है वहीं दोषों को कर सकता है हर जगह इसलिए समाज के दोष देखने की अपेक्षा अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जिज्ञासा सूत्र संहिता में जहां पापों के फल का वर्णन है वहां भ्रूण हत्या का उल्लेख नहीं है क्या यह पाप नहीं है समाधान सूत संहिता में तो भगवान ने स्वयं ही कह दिया है कि मैं यहाँ पापों के विषयों में संक्षेप में बता रहा हूँ शास्त्र में जहाँ कहीं भी किसी विषय को संक्षेप में बताया जाता है वहाँ उसके पूरक दूसरे शास्त्र होते हैं जो यहाँ नहीं कहा गया उसे अन्य शास्त्रों से गृहित कर लिया जाता है जो यहाँ कहा गया है पर दूसरे शास्त्रों में नहीं है उसका वहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं यह एक शास्त्रीय पद्धति है भ्रूण हत्या पाप है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है इसे पाप के रूप में ही मानना चाहिए शास्त्र में भ्रूण हत्या यह शब्द दो अर्थों में मिलता है एक अर्थ विद्वान ब्राह्मण की हत्या कर देने में और दूसरा गर्भ का गिरा देने में गर्भस्थ बालक को मार देना भ्रूण हत्या है यह शास्त्र की दृष्टि में बड़ा भारी पाप है जिज्ञासा संसार में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है समाधान संसार में जितने भी पाप हैं उन सबको मिलाकर आधा पाप है और परमेश्वर को स्वीकार न करना यह एक पाप है इससे बड़ा कोई पाप नहीं है यह समझ लेना कि परमेश्वर हमारी सभी वृत्तियों का साक्षी है हमारा नियामक है हमारे कर्मों का फलदाता है इस प्रकार के परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कर लेना यह एक पुण्य है संसार में बाकी जितने पुण्य हैं उन सब को मिलाकर आधा पुण्य है इसलिए जीवन में ईश्वर विषयक स्वीकृति को से बड़ा कोई पुण्य नहीं है